महाभारत आदिपर्व दिवंचाशदतमोध्याय हिडिब का आना हिडिंबा उससे उसे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध व सम्पानुवाच तम विधि चिगताबो राक्षसेशर अवतीर्य द्रुमा तस्मा ज पांडवान् वह संपान कहते हैं जन्मे जय तब यह सोच कर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई राक्षसराज राजिम्ब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया लोहिताक्षो महाध्वकेशो महान मेघ संघात वस्मा चक्षण द्रष्टो तो भयानक उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी भुजाएं बड़ी बड़ी थी केस ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो तीखे दाढ़ों वाला वह वा राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था तमापतन तम दृष्टि तथा विकृत दर्शनम हिडिबोवा चवित्रतामचैनम इदं मचह देखने में विकराल उस राक्षस हिडिम्ब को आते देख ही हिडिबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली आपक्रम भ्रातृ तथा देखिए यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूं वैसा कीजिए अहम काम गमाभीर रक्षो बल समन्वताम आरुहे मम श्रोणिम ने श्यामी ताम हाँ वीर मैं इच्छा इच्छानुसार चल सकती हूँ मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है आप मेरे इस कठि प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए मैं आपको आकाश आकाशमार्ग से ले चलूँगी प्रबोध यहीता संसुप्तान मातरम त परम तप सर्वान्न इव गमेश गृह वो विहयसा परम तप आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूँगी माँ भय पृथो सुन मे स्थिति अहम बेनमिष्या प्रेक्षंत्यास्ते सुम भीमसेन बोले सुंदरी तुम डरो मत मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूँगा क्षसा पथ तो मम परिस्पंदम अथवा सर्व राक्षसा भीरु यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते पश्चिबाहवृत्तो में हस्त हस्तने भाव रू परिघकासऊ संगत चाप्य रो महत हाथी की सूर जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो मेरे ये जांघें परिख के समान हैं और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है विक्रमम में यथेन्द्र यथेन्द्र से साध्य दक्षति शोभने माव स्था पृथु श्रोणि मध्वाह मानुष शोभने मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है जिसे तुम अभी देखोगे विशाल नितंब वाली राक्षसी तुम मुझे मनुष्य समझकर कर यहाँ मेरा तिरास्कार न करो हिडिंबो वाच नाव मन नर व्याघ्र तामहम देव रूपिणम दृष्ट प्रभावस्तु माया मानुसे से वाक्षसा ने कहा नरश्रेष्ठ आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है मैं आपका तिरस्कार नहीं करती मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ वै सम्पान वाच तथा संजल्पतस्त भीमसेनस्य भारत वाच सुवता क्रुद्धो राक्षस सा पुर वै सम्पान जी कहते हैं जनबे उस नरभक्षी राक्षस ने क्रोध में भर कर भीमसेन की कही हुई उपरयुक्त बातें सुनीं अवेक्ष मन तृडिंबो मान शाम पूरी सिखम समग्रिंदु निभाननम सुकुमारं चे शांत सुकुमार सर्वाभरण संयुक्त सुसूक्ष्म सं। तत्पश्चात उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर धृषपात किया उसने अपनी चोटी में फूलों के गदरे लगा रखे थे उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था उसकी भौहें नासिका नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभोचित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी ताम तथा मानु समूपम विभ्रतिम सुमोहरम इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वरण करना चाहती है यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा संक्रुद्धो राक्षस तस् भगन कुतम उत्फाल विपुले नेत्रे तदस्तामृतम भ्रवीहीन कुरुश्रेष्ठ अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा कोश में भोग कामस्य तुका चरित दुर्मति नीभेषि हिडिबे किम मत पाद विप्रमोहिता हिडिबे मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ कौन दुर्बुद्धिमानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है तू तो अत्यंत मोह के वसीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है धिक्वाम सती पुष्का मम विप्रिय कारि पूर्वेशा राणाम सर्वेशम अयस्करी मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी तुझे धिक्कार है तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजो के कुल में कलंक लगाने वाली है या महानशता सुमहन मम संतान अद्य वही सर्वान्निसमी तया सह जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय किया है यह देख मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ एवं मुक्त हिडम्बाम स हिडम्बो लोहित बधा जा भी पपा तय नान दंत दंतान उपस प्रसन्न हिडिबा यो कहकर लाल लाल आँखें के हिडिब दांतों से दांते पीसता हुआ हिडिबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा समापत संप्रेक्षता आमास तेजस्वी तिष्टिष्ठा ब्रवीत योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडम्बा पर टूटते देख उसकी भर्सना करते हुए बोले अरे खड़ा रह खड़ा रह वै सम्पावाच भीमसेन स्तुतम दृष्ट्वा राक्षसम प्रसन्नि भगनी प्रति संक्रुद्धम इदम वचनम अब्रवीन वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले किम ते हृडिम्ब एतवा सुख सुप्त दुर्बुद्धे तरसा तुम नरासन हिडिंब सुख पूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा खोटी बुद्ध वाले नरभक्षी राक्षस तू पूरे वेग से आकर मुझसे भीड़ मैं ये व प्रहरे ही तुम, तुम न स्त्रियम हंत मरहते विशेष तो न प्रकृते परेण प्रकृति सती आ मुझ पर ही प्रहार कर हिडंबा स्त्री है इसे मानना उचित नहीं है विशेषतः इस दिशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है नियम सबाबाला काम यद्य मामिह चौधित सारा चारिणाम यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है शरीर के भीतर विचरने भी वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज मुझे अपना पति बनाना चाहती है भगनी तो दुर्वृत्त रक्षतासोहर कन्दोगे नूप मम समीक्ष च काम यद्यम भीरु तमने सांगे नोषम ने महिमर् राक्षसों की कृति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिम्ब तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है परंतु मेरा रूप देखकर यह बिचारी अब मुझे चाहने लगी है अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए मयि षति दुष्टात्मन न स्त्रियम हंत मर्ति संगस्वया दुष्टात्मन तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता नरभक्षी राक्षस तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही फिर जा अहमे को निस्यामे ताम्यम साधनम अद्य मत बल निस्पृष्टरोम कुंजर से वपा देना स्पृष्टम बलि आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूँगा निशाचर जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट सक जाएगा अद्यत्रणित कंका सेना गोमा तथा करसंत भू विसृष्टा निहित से मया अमृत आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गिद्धबाज और गीजड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे क्षण नाद्य करिषे हम इदम वनमराक्षतम पुरा य दूषितम नित्यम तया भक्सैता से पहले सदा मनुष्यों को खा खा कर तूने ने जिसे अपवित्र कर दिया है उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सुना कर दूंगा आम भगनी रक्ष सिंहेनेव महाद्वीप राक्षस जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी निराबाधा राक्षस राक्षसपहांसन वन बेतरिष्य पुरुषा राक्षस कुलंगार मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे हृड़ गर्ज तेना किन च मानुष कृतर्मणा सर्व कर थे था मिरम कृथा हिडम्ब बोला अरे वो मनुष्य व्यर्थ गर्जने तथा बड़ बड़बड़कर बातें बनाने से क्या लाभ यह सब कुछ पहले करके दिखा फिर डिंग हाकना अब देर न कर बल मन से ये आत्मान सपराक्रम समागम मैं बलाधिककता भाषं थे तेथा सुखम एस तामें दुर्बुद्धे निहम्यद्या प्रिं वज्वा तवा तवाशात्रेभ्य स्तः पश्चादिमान भी अनुष्या तथा पश्चादिमान प्रियकार तो अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा तभी तो जान सकेगा कि मुझ मुझते तुझ में कितना अधिक बल है दुर्बुद्धे मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूँगा मैं थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सोले, तू मुझे बड़ी कड़वी कर, बातें सुना रहा है अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ पहले तेरे अंगों का ताज़ा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूँगा तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिड़िबा को भी मार डालूँगा तो बाहुं वैशंपाच एवक् अभ्युदीन मरीन्दम वैशं पान जी कहते हैं राजन यो कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नर्भक्षि राक्षस अपने एक बाह ऊपर उठाए शत्रु दमन भीमसेन पर टूट पड़ा तस्द्रवतस्तृणम भीमो भीम पराक्रम ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया निगृहयतम बला विस्फुर चकर्ष तस्मान देशाधनुष्टऊ सिंह मृग यथा वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल को बचाने लगा परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से आठ धनुष अर्थात बत्तीस हाथ दूर घसीट ले गए उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए ततः स राक्षस क्रोध पांडव न बलार्जिता भीमसे समालिंग्य व्यनदत भयरव पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्दना करने लगा पुनर्भीमो बलादेनम विचकर्ष महाबलः माँ शब्द सुख सुप्ता भ्रातृणाम में तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुँचे अन्योन तौ समाद्य विचकर्ष तोज हिडम्बो भीमसे विक्रम चक्र तो फिर तो दोनों एक दूसरे में गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे हिडिम्ब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया बभंज तुस्त वृक्षान लता मत का भी वच संरभ हो वारण हो सहाय हो जैसे साठ वर्ष की अवस्था वाले दो मत वाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हो उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर कर वृक्षों को तोड़ने और ल, लताओं को खींच खींचकर कर उजाड़ने लगे पाद हो द्वंत तो। उरोेगेन वेगत स्फोट लतालाभ्याप्यत विस शब्दन सर्वतो मृगपक्षिण बल बलिद मतौन्य बधकांक्षिण भीमराक्षसेुम तदावर दारुण क्शा करसंता शब्द न महता गर्जनतौ तो परस्पर पाषाण संघ निभ प्रहारेरभी जग्न तो अन्नम तौ समलिंग्यकर्षंतन ये दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे अपने जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न के देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे बल से उन्मत्त हुए ये दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे उस समय भीमसेन और हिडिबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों, तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे तजो शब्दे न महता विबु ते नरसभा समात्रा ददसुर हिडम्बा अग्रतस्ताम उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरसिष्ट पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडम्बा को देखा ये श्री महाभारती आदि पर्वि हिडिबवध पर्वण हिडिब युद्धे दिवंचाशद शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडम्बवध पर्व में हिडम्ब युद्ध विषयक एक सौ ब्याव अध्याय पूरा हुआ